प्रेमचंद की कहानी रसिक संपादक नवरस के संपादक पंडित चोखेलाल शर्मा की धर्म पत्नी का जब से देहांत हुआ है आपको स्त्रियों से विशेष अनुराग हो गया है और रसिकता की मात्रा भी कुछ बढ़ गई है पुरुषों के अच्छे अच्छे लेख रद्दी में डाल दिए जाते हैं पर देवियों के लेख कैसे भी हूँ तुरंत स्वीकार कर लिए जाते हैं और बहुधा लेख की प्रशंसा कुछ इन शब्दों में की जाती है आपका लेख पढ़कर दिल थाम कर रह गया अतीत जीवन आँखों के सामने मूर्तिमान हो गया अथवा आपके भाव साहित्य सागर के उज्जवल रत्न हैं, जिसकी चमक कभी कम ना होगी और कविताएं तो हृदय की हिलोरें विश्व वीणा की अमर तान अनंत की मधुर वेदना निशा का नीरव गान होती थी प्रशंसा के साथ दर्जनों की उत्कट अभिलाषा भी प्रकट की जाती थी यदि आप कभी इधर से गुजरे तो मुझे न भूलिएगा जिसने ऐसी कविता की सृष्टि की है उसके दर्शनों का सौभाग्य हमें मिला तो अपने को धन्य मानूंगा लेखिकाएं अनुराग में प्रोत्साहन से भरे हुए पत्र पाकर फूली न समाती जो लेख अभागे भिक्षुक की भांति कितनी ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौट आए थे उनका यहाँ इतना आदर पहली ही बार ऐसा संपादक जन्मा है जो गुणों का पार्ख है और सभी संपादक हमने हैं अपने आगे किसी को समझते ही नहीं जरा सी संपादकी क्या मिल गई, मानो कोई राज्य मिल गया इन संपादकों को कहीं सरकारी पद मिल जाए तो अंधेर मचा दे वो तो कहो कि सरकार इन्हें पूछती नहीं उसने बहुत अच्छा किया जो ऑर्डिनेंस पास कर दिए और स्त्रियों से द्वेष करो ये उसी का दंड है ये भी संपादक ही है कोई घास नहीं छीलते और संपादक भी एक जगत विख्यात पत्र के नवरस सब पत्रों में राजा है चोखे जी के पत्र की ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी हर डाक से धन्यवादों की एक बाढ़ से आ जाती और लेखिकाओं में उनकी पूजा होने लगी व्याह गौना मुंडन जन मरन के समाचार आने लगे कोई आशीर्वाद मांगती कोई उनके मुख से सांवना के दो शब्द सुनने की अभिलाषा करती कोई उनसे घरेलू संकटों में परामर्श पूछती और महीने में 10 पांच महिलाएं उन्हें दर्शन भी दे जाती शर्मा जी उनकी अवाई का तार या पत्र पाते ही स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करते बड़े आग्रह से उन्हें एकाद दिन ठहराते उनकी खूब खातिर करते सिनेमा के फ्री पास मिले हुए थे ही खूब सिनेमा दिखाते महिलाएं उनके सद्भाव से मुग्ध होकर विदा होती मशहूर तो यहां तक है कि शर्मा जी का कई लेखिकाओं से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया है लेकिन इस विषय में हम निश्चित पूर्वक कुछ नहीं कह सकते हम तो इतना ही जानते हैं कि जो देवियां एक बार यहां आ जाती वो शर्मा जी की अनन्य भक्त हो जाती बेचारा साहित्य की कुटिया का तपस्वी है अपने विधुर जीवन की निराशाओं को अपने अंत में संचित रखकर मूक वेदना में प्रेम माधुर्य का रस कर रहा है जी के जीवन में जो कमी आ गई थी उनकी कुछ पूर्ति करना महिलाओं ने अपना धर्म सामान लिया उनके भरे हुए भंडार में से अगर एक शुभित प्राणी को थोड़ी सी मिठास दी जा सके तो उससे भंडार की शोभा है कोई देवी पार्सल से अचार भेज देती कोई लड्डू एक ने पूजा का उन्हीं आसन अपने हाथों बनाकर भेजा एक देवी महीने में एक बार आकर उनके कपड़ो की मरम्मत कर देती थी दूसरी देवी महीने में दो तीन बार आकर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला जाती थी अब वो किसी एक के ना होकर सबके हो गए थे स्त्रियों के अधिकारों का उनसे कड़ा रक्षक शायद ही कोई मिले पुरुषों से तो शर्मा जी को हमेशा तीव्र आलोचना ही मिलती थी श्रद्धा में सहानुभूति का आनंद उन्होंने स्त्रियों में ही पाया एक दिन संपादक जी को एक ऐसी कविता मिली जिसमे लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दिखाया था अन्य संपादक उसे अश्लील कहते लेकिन चोखे इधर बहुत उदार हो गए थे कविता इतने सुंदर अक्षरों में लिखी थी लेखिका का नाम इतना मोहक था कि संपादक जी के सामने उसका एक कल्पना चित्र सा आकर खड़ा हो गया भावुक प्रकृति कोमल गीत याचना भरे नेत्र बिंब अधर चंपई रंग अंग अंग में चपलता भरी हुई पहले गोंद की तरह शुष्क और कठोर आर्द्र होते हुए ही चिपक जाने वाली उन्होंने कविता दो तीन बार पढ़ी और हर बार उनके मन में सनसनी दौड़ी क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे भाग सकोगे मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल दूंगी मैं तुम्हारी कमर में कृपाश कस दूंगी मैं तुम्हारा पाओ पकड़ रोक लूंगी तब उस पर सर रख दूंगी क्या तुम समझते हो मुझे छोड़ भाग जाओगे छोड़ सकोगे मैं तुम्हारे अधरों पर अपना कपोल चिपका दूंगी उस प्याले में जो मादक सुधा है उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे क्या तुम समझते हो मुझे छोड़ कर भाग जाओगे कामाक्षी शर्मा जी को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता था उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम ये पत्र लिखा आपकी कविता पढ़कर मैं नहीं कह सकता मेरे चित्त की क्या दशा हुई हृदय में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए डालती है नहीं जानता इसे कैसे शांत करू बस यही आशा है कि इसको शीतल करने वाली सुधा भी वहीं मिलेगी जहां से ये तृष्णा मिली है मन पतंग की भांति जंजीर तुड़ा कर भाग जाना चाहता है जिस हृदय से ये भाग निकले है उसमें प्रेम का कितना अक्षय भंडार है उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता है मैं आपसे सत्य कहता हूँ ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं सुनी थी और इसने मेरे अंदर जो तूफान उठा दिया है वो मेरी विधुर शांति को छिन्न भिन्न किए डालता है आपने एक गरीब की फूस की झोपड़ी में आग दी है लेकिन मन ये स्वीकार नहीं करता की ये केवल विनोद क्रीड़ा है इन शब्दों में मुझे एक ऐसा हृदय छिपा हुआ ज्ञात होता है जिसने प्रेम की वेदना सही है जो लालसा की आग में तपा है मैं इसे परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा सका ये कुटिया अनुराग की भेंट के लिए आपका स्वागत करने को तड़प रही है तीसरे ही दिन उत्तर आ गया कामाक्षी ने बड़े भावुकता पूर्ण शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की थी और अपने आने की तिथि बताई थी आज कामाक्षी का शुभागमन है शर्मा जी ने सुबह हजामत बनाई साबुन और बेसन से स्नान किया महीन खद्दर की धोती कोकटी का ढीला चुन्नट कुर्ता मलाई के रंग की रेशमी चादर ठाट से कार्यालय में बैठे तो सारा दफ्तर चमक उठा दफ्तर की भी खूब सफाई कर दी गई थी बरामदे में गमले रखवा दिए गए थे मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए थे गाड़ी नौ बजे आती है अभी साढ़े बजे है साढ़े बजे तक यहाँ आ जाएगी इस परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा है बार बार घड़ी की ओर ताकते है फिर आईने में अपनी सूरत देख कमरे में टहलने लगते है से दो चार बाल पके हुए नजर आ रहे हैं उन्हें उखाड़ फेंकने का इस समय कोई साधन नहीं है कोई हर्ष नहीं इससे रंग कुछ और ही जमेगा प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तब वो ऐसा मेहमान हो जाता है जो उपहार लेकर आया हो युवक का प्रेम खर्चीली वस्तु है लेकिन महात्माओं या महात्मापन के समीप पहुंचे हुए लोगों का प्रेम उल्टे और कुछ ले आता है युवक जो रंग बहुमूल्य उपहारों से जमाता है ये महात्मा या अर्ध महात्मा लोग केवल आशीर्वाद से जमा लेते हैं ठीक साढ़े नौ बजे चक्रासी ने आकर काट दिया लिखा था कामाक्षी शर्मा जी ने उसे देवी जी को लाने की अनुमति देकर एक बार फिर आईने में अपनी सूरत देखी और एक मोटी सी पुस्तक पढ़ने लगे मानो स्वाध्याय में तन्मय हो गए है एक क्षण में देवी जी ने कमरे में कदम रखा शर्मा जी को उनके आने की खबर न हुई देवी जी डरते डरते समीप आ गई तब शर्मा जी ने चौंक कर सिर उठाया मानो समाधि से जाग पड़े हों, और खड़े होकर देवी जी का स्वागत किया मगर ये वो मूर्ति ना थी जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी एक काली मोटी अधेड़ चंचल औरत थी जो शर्मा जी को इस तरह घूर रही थी मानो उसे पी जाएगी शर्मा जी का सारा उत्साह सारा अनुराग ठंडा पड़ गया वो सारी मन की मिठाइयाँ जो वो महीनों से खा रहे थे पेट में शूल की भांति चुभने लगी कुछ कहते सुनते ना बना केवल इतना बोले संपादकों का जीवन बिल्कुल पशुओं का जीवन है सिर उठाने का समय नहीं मिलता उस प्रकार अधिक से इधर मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है रात ही से सिर दर्द ऐसी बेचैन हो आपकी क्या खातिर करूँ कामाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा सा पुलिंदा था उसे मेज पर पटक कर रुमाल से मुंह पहुँच कर मृदु स्वर में बोली ये तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई मैं तो एक सहेली से मिलने जा रही थी सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चलू लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो मुझे कुछ दिन रहकर आपका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा मैं आपके सम्पादन कार्य में भी आपकी मदद करूंगी आपका स्वास्थ्य स्त्री जाति के लिए बड़ी महत्व की वस्तु है आपको इस दशा में छोड़ कर, अब मैं जा ही नहीं सकती शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा जैसे उनका रक्त प्रवाह रुक गया है नाड़ी टूटी जा रही है उस चुड़ैल के साथ रहकर तो जीवन ही नर्क हो जाएगा चली है कविता करने और कविता भी कैसी अशलीलता में डूबी हुई अशलील तो है ही बिल्कुल सड़ी हुई गंदी एक सुंदरी युवती की कलम से वो कविता काम थी इस डायन की कलम से तो वो परनाल का किंच है मैं कहता हूँ इसे ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है वो क्यों ऐसी कविता लिखती है क्यूँ नहीं किसी कोने में बैठ कर राम भजन करती आप पूछती है मुझे छोड़ कर भाग सकोगे मैं कहता हूं आपके पास आएगा ही क्यों कोई दूर ऐसी ही देख कर न लंबा हो जाएगा कविता क्या है जिसका न सर न पैर मात्राओं तक का तो इसे ज्ञान नहीं है और कविता करती है कविता अगर इस काया में निवास कर सकती है तो फिर गधा भी गा सकता है ऊट भी नाच सकता है इसको इतना भी नहीं मालूम की कविता करने के लिए रूप और यौवन चाहिए नजाकत चाहिए भूटनी सी तो आपकी सूरत है रात को कोई देख ले तो डर जाए और आप उत्तेजक कविता लिखती है कोई कितना ही शुद्धातुर हो तो क्या गोबर खा लेगा और इतना बड़ा पोथा लेती आई है इसमें भी वही प्रणाले का गंदा कींच उस मोटी पुस्तक की ओर देखते हुए बोले नहीं नहीं मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता वो ऐसी कोई बात नहीं है दो चार दिन के विश्राम से ठीक हो जाएगा आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा करती होंगी आप तो महाशिव जी संकोच कर रहे हैं मैं दस पाँच दिन के बाद भी चली जाऊंगी तो कोई हानि न होगी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी आपके मुँह आरोप आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी पर जो सज्जनता मैंने आप में देखी वो कहीं नहीं पाई आप पहले महानुभाव है जिन्होंने मेरी रचना का आदर किया नहीं मैं तो निराश हो चुकी थी आपके प्रोत्साहन का ये शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली आप इनमें से जो चाहें रख लें मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है उसे भी शीघ्र ही आपकी सेवा में भेजूंगी कहिए तो दो चार कविता सुनाऊ ऐसा अवसर मुझे कब मिलेगा ये तो नहीं जानती की कविताएं कैसी है पर आप सुनकर प्रसन्न होंगे बिल्कुल उसी रंग की है उसने अनुमति की प्रतीक्षा न की तुरंत पोथा खोल कर एक कविता सुनाने लगी शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा जैसे कोई भिगो भिगो कर जूते मार रहा है कई बार उन्हें मतली आ गई जैसे एक हजार गधे कानों के पास खड़े अपना स्वर अलाप रहे हूँ कामाक्षी के स्वर में कोयल का माधुर्य था पर शर्मा जी को इस समय वह भी अप्रिय लग रहा था सर में सचमुच दत्त होने लगा ये टलेगी भी या यू ही बैठी सिर खाती रहेगी इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा है उस पर आप कविता करने चली है इस मुँह से महादेवी या सुभद्रा कुमारी की कविताएं भी घृणा ही उत्पन्न करेंगी आखिर ना रहा गया बोले आपकी रचनाओं का क्या कहना आप ये संग्रह यही छोड़ जाए मैं अवकाश में पढूँगा इस समय तो बहुत सा काम है कामाक्षी ने दयाद्र होकर कहा आप इतना दुर्बल स्वास्थ्य होने पर भी इतने व्यस्त रहते हैं मुझे आप पर दया है आपकी कृपा है आपको कल अवकाश रहेगा जरा मैं ड्रामा सुनाना चाहती थी खेद है कल मुझे जरा प्रयाग जाना है तो मैं भी आपके साथ चलू गाड़ी में सुनाती चलूंगी कुछ निश्चय नहीं किस गाड़ी से जाऊँ आप लौटेंगे कब तक ये भी निश्चय नहीं और टेलीफोन आरोप जाकर बोले हेलो नंबर सात कामाक्षी ने आठ घंटे तक उनका इंतजार किया मगर शर्मा जी एक सज्जन से ऐसी महत्व की बातें कर रहे थे जिसका अंत ही होने ना पाता था निराश होकर कामाक्षी देवी विदा हुई और शीघ्र ही फिर आने का वादा कर गयी शर्मा जी ने आराम की सांस ली और उस पोथे को उठाकर रद्दी में डाल दिया और जले हुए दिल से आप ही आप कहा ईश्वर ना करे की फिर तुम्हारे दर्शन हो आज इसने सारा मजा किरगिरा कर दिया फिर मैनेजर को बुलाकर कहा कामाक्षी की कविता नहीं जाएगी मैनेजर ने स्तंभित होकर कहा फॉर्म तो मशीन पर है कोई हर्ज नहीं फॉर्म उतार लीजिए बड़ी देर होगी होने दीजिए वो कविता नहीं जाएगी कहानी समाप्त